संक्षिप्त महाभारत सगर पुत्रों का नाश और गंगावतरण युधिष्ठिर ने पूछा ब्राह्मण समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा यह प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ लोमस जीवोले राजन इक्वाकुवंश में सगर नाम के एक राजा थे वे बड़े ही रूपवान बलवान प्रतापी और पराक्रमशील थे उनकी भी और शैभ्या नाम की दो स्त्रियां थीं उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुरनाशक नाशक भगवान शंकर के दर्शन हुए महाराज सगन ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा राजन तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्विले और सूरवीर साठ हजार पुत्र होंगे किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही सुरवीर पुत्र होगा ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर ध्यान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के सहित घर लौट आए फिर कमलनयनी वैदर्भी और सैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई तथा सैब्या ने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया राजा ने उस तुम्बी को फेंकवाने का विचार किया इसी समय गंभीर स्वर से यह आकाशवाणी हुई कि राजन ऐसा साहस न करो इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है इस तुम्बी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो इससे तुम्हें साठ हजार पुत्र प्राप्त होंगे आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया उन्होंने तुम्बी का एक एक बीज एक एक घृतपूर्ण घट में रखवा दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलनीय तेजस्वी साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं के सहित संपूर्ण लोगों का तिरस्कार किया करते थे इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे घूमता घूमता वह जलहीन समुद्र के पास पहुँचा जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उनकी चौकसी कर रहे थे तो भी वह वहाँ पहुँचने पर अदृश्य हो गया जब वह ढूंढने पर भी न मिला तो राजपुत्रों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया वे बोले पिताजी हमने समुद्र द्वीप वन पर्वत नदी नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला और न उसको चुराने वाला ही पुत्रों की यह बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौट कर मत आना पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे अंत में उन सूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई न दिया इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोड़ में उसे पाताल तक खोद डाला वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेज राशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो गया किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए बढ़े इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध हो गया उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मन बुद्धियों को भस्म कर दिया उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदास हो गए किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा बेटा मेरे अतुलित तेजस्वी साठ हजार पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है युधिष्ठिर ने पूछा तपोधन लोमस जी राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था लोमस जी बोले राजन महाराज सगर का सैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था वह अपने पुरवासियों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था इससे सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज आप हमारी शत्रुओं के शासनादिजनित संकटों से रक्षा करने वाले हैं अतः इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है उससे भी हमारी रक्षा कीजिए पुरवासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिए मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए राजा के आज्ञानुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया इस प्रकार महात्मा सगर ने पूर्वासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था सगर ने अंशुमान से कहा बेटा तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूँ मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिल नहीं मिला नहीं है इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूँढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूँ सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वह उसी स्थान पर आया जहाँ पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया वहाँ उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा तेजोनिधि म परमर्षि कपिल के दर्शन कर उनको प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहाँ आने का प्रयोजन निवेदन किया अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले वश्य मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो अंशुमान ने पहले वर में यज्ञ अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की तब महातेजस्वी मुणिवर कपिल ने कहा हे hey अनग तुम्हारा कल्याण हो तुम जो वर मांगने मांगते हो वह मैं तुम्हें देता हूँ तुम में क्षमा धर्म और सत्य विद्यमान है तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे तुम्हारा पौत्र भगीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग स्वर्गलोक से गंगा जी को लावेगा और यह यज्ञ अश्वत्थ तुम प्रसन्नता से ले जाओ कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा यह जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगन ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग से महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही असमुद्र भूमंडल का पालन किया उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी पर लोकवासी हुए दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल न हो सके उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नाम का पुत्र हुआ उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहाँ कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए महाराज राजा भगीरथ महान धनुर्धर चक्रवर्ती और महारथी थे उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नेत्र शीतल हो जाते थे उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग लोग की भी प्राप्ति नहीं हुई तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंप कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए वहीं उन्होंने फल मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के एक हज़ार वर्ष तक घोर तपस्या की एक हज़ार दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा राजन तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ तुम जो कहोगे वही करूँगी गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उससे कहा हे वरदाय मेरे पितृगण महासराज सगर के साठ हजार पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है हे महानदी जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सदगति नहीं हो सकती उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लोमस जी कहते हैं राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनिया गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा राजन मैं तुम्हारा कथन पूरा करूँगी इसमें तो संदेह नहीं किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी उस समय मेरा वेग असह्य होगा तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके हाँ एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ है महाबाहो तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर लिया उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुँचाने के उद्देश्य से, से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहाँ खड़े होकर उनसे कहने लगे महाबाहो अब तुम पर्वत पुत्री गंगा से प्रार्थना करो मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूँगा यह सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे उनके स्मरण करते ही पवित्र सलिला गंगा जी महादेव जी को खड़े देख आकाश से गिरने लगी उन्हें गिरते देखकर देवता महर्षि गंधर्व नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहाँ एकत्रित हो गए श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरी मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया तब श्री गंगा जी ने भागीरथी से कहा राजन मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूँ अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूँ यह सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी वह सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया